शांति क्षांति चांदो के उपनिषद पंचमोध्याय में वैश्वानर विद्या वैश्वानर का उपासना उसमें उसका फल कहा गया वो सर्वात्मक हो जाता है सब उसका अन्न होता है आत्मक हो जाता है वैश्वानर उपासना करने वाले के लिए आगे कैसे वैश्वान उपासनाक सर्वात्मक होता है और सर्वात्म होकर के सर्वम अन्नम अति सब अन्न का भुगतता होता है ये किस प्रकार निश्चय होता है इस शंका का अनुवाद अनुवाद करते हैं अनुवाद करके आगे मंत्र में उसका हेतु दिया गया क्योंकि ये वैश्वानर समस्तात्मक है सर्वात्मक वैश्वानर होने से उसकी जो उपासना करता है उपासना के अनुरूप ही फल प्राप्त करता है स्वयं सर्वात्मक हो जाता है वैष्णर उपासना के पश्चात वैश्वानर उपासक अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र करे ये प्राणाग्निहोत्र वैश्वानर उपासना का अंग है प्रधान है उपासना है अहम अस्मी वैश्वानर अहंग्रह उपासना और उसका अंग है प्राणाग्निहोत्र प्राण अग्निहोत्र रूप का संपादन आरोप करने के लिए अश्वपति राजा ने उसके अंगों का उपदेश किया पूरा मंत्र में कहा गया था उव वेदी लोमानी बहि हृदयम गार्हपत्यो मनो अनुह्य पचन आस्यम आहवनीय ऐसे कहा गया था छाती वेदी के समान है और लोम छाती में कुशा के समान है हृदय गर्भपत्य अग्नि है मन अनुहार्य पचन दक्षिणा अग्नि के समान है और मुख आस्य हो गया मुख आहावन अग्नि के समान है आहावन अग्नि में हवन किया हवन किया जाता है मुख में इस प्रकार अग्निहोत्र हवन सांपादिक आरोपित उपासन है वास्तव अग्निहोत्र नहीं है ये आरोपित तो अग्निहोत्र है ये दि हो गया था तद प्रथम आगछे आगच्छेत स सयाम प्रथमा आहुतिम जुहुयाुहुयात प्राणायाहेती प्राण्तृप्यद्भक्त प्रथम आगछे ऐसे प्राणाग्नहोत्र प्रस्तुत है प्रथम भोजन के लिए जो भात पास में आता है तद होमियम वो होम की योग्य है होम करने करना आवश्यक है पवित्र है अग्निहोत्र हवन करना चाहिए जैसे अग्निहोत्री अग्नि में प्रातः आहुति देता है इस प्रकार पहले उसका प्राण में प्राण का अग्निहोत्र मुख है आस है आहवनीय अग्नि उसमें हवन करना चाहिए सयाम यां प्रथमा आहुतिम जुहुयात स उपाससक प्राणाग्निहोत्रक प्रथम आहुति प्रथमग्रास मुख में प्रक्षेप करे ता जुहुयात प्राणा स्वाहा इति प्राणा स्वाहा ऐसा कह के हवन करे इससे प्राण तृप्यति प्राण तृप्त होता है टीका तत मंत्र में तद यद तद हे। तत यद तदे तत्कार त्र तस्तमी अर्थ में तथा तत तीका मेध्या ताष्य में, तत्र का में, एवम एवम का में एवम सती सती का टीका मेध्या है सति सती उक्त न्यायेन अग्निहोत्रे संपादिते सति अग्निहोत्र संपादित है आरोपी आरोपित अग्निहोत्र होने पर यद्भक्त प्रथम आगचे तद होम यद भक्त भक्तक भात कब आएगा भोजन काले भोजन के समय बैठते समय पहले भात जो आता है आगेत भोजनार्थ भोजन के लिए जो आता है तद होमय वो होमीय है होमयज्ञ हे तद्तव्यम अग्निहोत्रन संपन्न मात्र से विभूषितवाद अग्निहोत्र का संपद उपासना है न अग्निहोत्रा अंग इतनी कर्तव्यता प्राप्ति रिया अग्निहोत्र करने के लिए बाकी जितने अंग है सब अंग की यहाँ प्राप्ति नहीं है क्योंकि यहाँ वास्तव अग्निहोत्र नहीं है यह तो संपादिक आरोपित तो है उपासना इसलिए हवन करने का अर्थ नहीं अग्नि आदि की आवश्यकता ईंधन आदि ऐसा नहीं है अन्य अंगों की आवश्यकता नहीं है केवल इसे चिंतन करके प्राण में आहुति देने के लिए भात का ग्रास अन्न का ग्रास लेकर के ये मंत्र मंत्र बोले प्राणाया संपादित अग्निहोत्र सामान्या अग्नि उद्धरणादी तदंगा अत्र भवेु रीति आशंका करते हैं जो सम्पादित आरोपित है ये भी तो अग्निहोत्र हुआ जैसे अग्निहोत्र करते हैं सायंपरात आहुति देते हैं उसी अग्निहोत्र में अग्निहोत्रत्व है आरोपित अग्निहोत्र में तो अग्निहोत्रत्व है दोनों में अग्निहोत्रत्व सामान्य समानता होने से यहाँ भी जैसे नित्य अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि को लाते हैं गारह अग्नि से ले करके फिर आहवण्य अग्नि में हवन करते हैं जैसे अग्नि का उद्धारण आदि कर्म करते हैं नित्य अग्निहोत्र में सब अंग तदानी अत्र भवे हो नित्य अग्निहोत्र में जितने अंग है सब अंग का अनुष्ठान यहाँ किया जाए इत आशंक शंका करके उत्तर देते हैं तद बुद्धिमात्र से विवक्षितवाद में वित्ती यहाँ तो उसी बुद्धि केवल विवक्षित है चिंतन करने का है करना नहीं जैसे मानस उपासना करते हैं बाह्य पदार्थ नहीं द्रव्य नहीं मन से केवल चिंतन करना है इसी प्रकार यहाँ भी जो अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र है यहाँ बाह्य अनुष्ठान नहीं है केवल बुद्धि बुद्धिमात्र से चिंतन करना भात अन्न मुख में प्रक्षेप करते समय ये अग्निहोत्र हवन में कर रहा हूँ प्राणायाम सुहा कह करके केवल बुद्धि मात्र यहाँ विवक्षित है न कि नित्या अग्निहोत्र में जैसे अनुष्ठान अंगों का यहाँ ऐसे नहीं करना होता है मैं एवं इतिहास सिद्धांति कहते मां एवं ऐसा नहीं है अग्निहोत्र संपन्न मात्र से विवक्षित तार केवल चिंतन बुद्धि मात्र यहाँ विवक्षित होने से न अग्निहोत्र अंग इति कर्तव्यता प्राप्ति अंग इति कर्तव्यता यजयत स्वर्ग काम विधान किया गया याग वेद मंत्र के द्वारा उससे त तो प्रत्यय का अर्थ है भावना भावयेत तो उसमें भावना करे उत्पादन करे तो उसमें किम केन न कतम तीन प्रकार आकांक्षा होती है विधि में साध्य की पहले यजयेत कहेंगे तो यागे इष्टम इष्ट तो इष्ट क्या है पहले साध्य क्या आकांक्षा होती है किम भावयेत इस साध्य की आकांक्षा है साध्य आकांक्षा हो जाने से वाक्य में जो श्रुत है स्वर्ग काम तो सर्गम भावत स्वर्ग साध्य से निश्चय हो जाएगा सर्गम भावत उसके पश्चात स्वर्ग तो होगा किंतु के न? केन भावेत अंग तो की आकांक्षा जैसे कहेंगे छिन्द्यात छेदन करे प्रथम होगा किम किम छिंद्यात उत्तर होगा काष्ठम फिर केन न उसके बाद होगा कथम छिन्द्यात कुठार को पकड़ लिया काष्ठ सामने है छेदन हो जाएगा कितने समय में कुठार को लेकर के काष्ठ में लगा देंगे तो छेदन हो जाएगा नहीं कथम उद्यम्य निपात्य उठाओ पिटो ये कथम किम भाविय किम भिन्द्यात काष्ठम भिन्द्यात के न कुठारेण कथम उद्यम्य निपात्य ऐसे करके छेदन करें इसी प्रकार यजेत सुन करके तत्येकार्थ तो भावना है दो प्रकार शाब्दी भावना आर्थिक भावना मीमासा में बताते हैं किम भावेत किम उत्पादेत उसका उत्तर स्वर्गम क्रिकेन किसके द्वारा यागेन याग होता है उसका कर्ण यागेन इष्टम भावेत कथम कथम भाव आकांक्षा होने पर याग से स्वर्ग कैसे होगा तो याग का जितने अंग है सब अंगों के साथ अंग अनुष्ठान करके याग से स्वर्ग भाव कथम भाव आकांक्षा है कथम भाव किस प्रकार इसको तो कहते हैं इति कर्तव्यता कर्तव्य से इति प्रकार किस प्रकार करना है कुठार से का करेंगे किंतु किस प्रकार कुठार से काष्ठ का चेदन कैसे होगा किस प्रकार ये जो कथम भाव किस प्रकार कथम किस प्रकार करना है इसको कहते हैं इति कर्तव्यता कर्तव्य से इति करना किस प्रकारे इस प्रकार करना है इसका नाम इति कर्तव्यता तो अंग इति कर्तव्यता की प्राप्ति इति कर्तव्यता में समग्र अंगों का ग्रहण होता है अंग अनुसार करके याग से स्वर्गम भावेत इसी प्रकार अग्निहोत्र करते समय दधनाज होती पैसा होती आगे सब इति कर्तव्यता में हवन करने के लिए अग्नि उद्धरण ईंधन आदि सबकी आवश्यकता है किंतु यहाँ प्राणाग्निहोत्र केवल चिंतन मात्र है अनुष्ठान कुछ बाह्य नहीं है इसलिए यहाँ जो नित्य अग्निहोत्र में अंगों का अनुष्ठान होता है उनकी प्राप्ति यहाँ नहीं है अंगों की प्राप्ति नहीं इति कर्तव्यता किस प्रकार करना है अनुष्ठान ये सब सबकी प्राप्ति यहाँ नहीं है क्योंकि संपन्न मात्र से विवक्षित होता था बुद्धि बुद्धिमात्र विवक्षित है इसलिए अन्य अंगों का अनुसार नहीं होता है इह सभोक्ता यां प्रथमा आहुतिम जुहुयात प्रथम आहुति का हवन करें ता कथम जुहुयात कैसे हवन करें उसका उत्तर देते हैं प्राणाया स्व इतना मंत्रण। इस मंत्र से टीका में यह इत वैश्वानर विदो भोजन मुच्यते इ विवक्षित इति कर्तव्यता प्राप्ति रिह नास्ती यहाँ मतलब वैश्वानविद वैश्वान उपासक का भोजन ही अग्निहोत्र है जो भोजन करता है इसमें अन्य अंगों की प्राप्ति नहीं नित्य अग्निहोत्र में जितने अंगों का अनुष्ठान होता है उनकी प्राप्ति नहीं है प्रकृत होमग्ता अभांतर विभाग माह ये जो प्रकृत होम है अग्निहोत्र ये प्राणाग्निहोत्र है इसमें अभांतर अंतर्गत विभाग कहते हैं सभोक्ता जो हवन करेगा पहले प्राणायाम स्वाहा कहेगा फिर आगे मंत्र आएगा ब्या अपनायादि अलग अलग कहेगा तो प्रथम जो अवान्तर विभाग प्रथम भाग कहते हैं। सब सभोक्ता याम प्रथमाम आहुतिम जो या जो प्रथम आहुति हवन करे ये प्राणाया स्वाहा इस मंत्र के द्वारा कथम की मंत्रो वा द्रव्यपरी वलम वृच्य कथ भाष्य माया कथम जुहुयात ता कथम जुहुयात ये कथम भावे किस प्रकार करे हवन करे तो कथम शब्द का किस प्रकार इसमें बहुत तीन अर्थ आ जाता है कथम का अर्थ केन मंत्रेण अथवा केन कन द्रव्येण द्रव्य का पिमाण कितने द्रव्य कर हवन करे और फल्बा यथा उसका फल क्या है तीन प्रकार से पहले कहते हैं मंत्र प्राणाया स्वा इत्यन मंत्रेण ये हो गया कौतम जुआत का प्रथम प्रश्न है के न मंत्रण उसका उत्तर हुआ प्राणाया स्वा इतान मंत्रेण और यदि द्वितीय प्रश्न होगा द्रव्य परिमाण कितने परिमाण भात लेकर के मुख में डाले तत्रह आहुति शब्दाद अवदान प्रमाणम अन्नम प्रक्षिपित्यर्थ यह आहुति कहा गया जैसे अग्नि अग्नि में हवन करते आहुति श्रवा में लेकर के डालते हैं इसी प्रकार अवदान जब अग्निहोत्र में घृत हवन करेंगे तो श्रवा से लेते हैं पूर्वा शादी होता है तो थोड़े से ले करके डालते हैं अवदान खंडन करके तो अवदान करते समय जितने लेते इसे थोड़ा सा ही मौके में डालना है प्राणायाम स्वा करके बहुत नहीं थोड़ा सा लेकर डालना है केवल अग्नि नहीं रुको केवल अग्नि नहीं पूरा अग्निहोत्र कर्म जितने सब मानसिक यहाँ जो अन्न के साथ अग्निहोत्र का चिंतन है कल सब चिंतन नहीं जो जो भोजन करते समय अग्निहोत्र भोजन में अग्निहोत्र चिंतन है चिंतन करने के लिए कुछ आ चाहिए आलम बना तो भोजन जो अग्निहत रवन करता है उसमें ऐसा चिंतन करे जो अवदान परिमाण थोड़े से लेकर हाथ डालें जब यज्ञों पर तो संस्कार कराते हैं छोटा लड़का पहले सुबह से कुछ भी खिलाएंगे नहीं भुखा रहो पर देर में कर्म होते समय जब यज्ञ भी तो संस्कार होने के बाद अग्नि ये उसको प्राणायाम सुहा अपमानय सुहा करके थोड़े सिखाएंगे करो खाओ उसकी इच्छा बहुत खा ले <laughs> ये थोड़ा सा देंगे ये करके एक देंगे। पांच ग्रास पंचग्रास लेते हैं इसलिए परिमाण कहा अवदान परिमाण अन्न खे ये हो गया परिमाण आगे तृतीय प्रश्न था फलम बाछेते फल क्या है टीका मे दिया अवदान प्रमाणम परिमाणम कर्मिणा प्रसिद्धम अवदान छेदन करके पूर्व राश थोड़ा निकालते हैं तो उसका परिमाण कर्मियों का प्रसिद्ध है इतने परिमित अन्न नाले मुख में अ हो गया फलम तृतीय तत्राह तेन प्राण इसे प्राण तृप्त होता है ये फल भी हो गया प्राण तृप्त होने से क्या होगा प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुष तृप्यदित्यृप्यदित्य तृप्यति दौस्तृप्यति दिव्य तृप्यंत्याच दौशाका आदिशाषतृप्यस्तृप्ति तृप्यती प्रजया पशुरअन्नादेन तेजसा ब्रह्मवर्चस नईति प्राणी तृप्यती चक्षुतृप्य प्राणे तृप्यति सती हो गया तृप्यतीणी के तृप्त होने पर चक्षुतृप्त हो जाता है चक्षुरीद्र तृत्त हो जाती है और चक्षुषी तृप्यती चक्षु तृप्त होने पर आदित्य तृप्यति चक्षुष तृप्यति ये सप्तम सप्तम अंत है सत्रेअ है चक्षुषी तृप्यति आदित्य तृप्यति दो त्रिप्यति आता है वाक्य में प्रथम त्रिप्यति है सप सप्तम अंत तो। दूसरा है सींग तो। चक्षु तृप्त होने पर आदित्य तृप्त हो जाते हैं आदित्य तृप्यति द्यौ तृप्यति आदित्य तृप्त होने पर तृप्त होने पर तृप्य सति सप्तमें तो दउ तृप्य दउ स्वर्ग आकाश दिव्य तृप्यम दीव श्रृलिंग है दिवलोक तृप्त होने पर यंच आदित्य द्यौ आदित्यस्य अतिषतः द्यू में आकाश में आदित्य में जितने सब हे सब तृप्त हो जाते हैं तत्रिप्यति और सब कुछ आकाश में आदित्य में जितने सब हे सब तृप्त होने पर तस्या तृप्तिम तृप्यति तस् तृप्तिम अनु ऐसा संबंध करना न तस्यानुतृप्तिम तृपति का नहीं उसके पीछे तृप्ति तृप्त हो जाती था नहीं तस्य तृप्तिम अनु जो कुछ आदित्य में आकाश में है सब तृप्त होने के बाद उन उनकी तृप्ति के पश्चात यजमान तृप्यति प्रजया परशुवीर अन्नादेन तेजसा ब्रह्मवृषण ऐसा होने, हो होने पर फिर तृप्त हो जाता है स्वयं वो तृप्त होने पर फिर भक्ता स्वयं तृप्त होता है प्रजा से युक्त तो होता है पुत्र आदि पशु से धन से युक्त होता है अन्नाद्यन अन्न च तद आद्यमच भोजन अन्न आदि यथेष्ट प्राप्त करता है तेजसा तेज के द्वारा शरीर कांति है तेज और ब्रह्मवर्चस्व होता है ये ब्रह्मवर्चस्व होता है श्रुत अध्ययन निमित्त तेज ये ब्रह्मवर्च से स्वाध्याय सदाचार के कारण शरीर में तेज है इससे युक्त होता है भाष्य में प्राणी तृप्यति चक्षुस्तृप्य चक्षु आदित्यो दौश्च इत्यादि तृप्यति से चक्षु तृप्त होने पर होते दिव, तृप्त होने पर आदित्य इसी क्रम से एक साथ बता दिया यौचादित स्वामी नति तच तृप्यति आकाश में आदित्य में स्वामी रूप से जो सब रहते हैं सब तृप्त हो जाते हैं तस्तृति मनु स्वयं भुंजान तृप्यति तृप्ति मनु आदित्य में आकाश में रहने वाले जितने सब तृप्त होने पर उसके पश्चात स्वयं भुंजानस्तृप्य भुंजान भोक्ता तृप्त होता है इतव प्रत्यक्ष सब तृप्त होते हैं तो भोक्ता भी तृप्त होता है ठीक है भुंजान से तृप्त प्रत्यक्ष प्रमाणम प्राणादि तृप्तौ शास्त्रम ये विभाग में अभिप्रत्याय भोजन करने वाला तृप्त होता है इसमें प्रमाण है प्रत्यक्ष क्योंकि प्राण चक्षु आदि इत्यादि तृप्त होने में प्रमाण क्या है शास्त्रम शास्त्र ही प्रमाण है इस विभाग को अभिप्राय करके कहा प्रत्यक्षम भोक्ता तृप्त होता है किंच प्रजादिभि प्रजादि से भी युक्त होता है प्रजादिभिश्च टीका में भोक्ता तृप्यती संबंध भोक्ता भी प्रजादि से युक्त हो करके तृप्त हो जाता है तेज और ब्रह्मवर्चस तेज़सा सा ब्रह्मवर्चस के अर्थ भेद अर्थभेद कहते टीका भाष्य में तेज है शरीर स्था दीप्तिर उज्ज्वलत्व प्रागलभ्यम बा तेज कहा था, था दीप्ति शरीर में होने वाली दीप्ति प्रकाश उज्ज्वलत्म दीप्ति कहा था उज्ज्वलतम प्रकाश उज्ज्वल ये शरीर का कांति अथवा प्रागलभ्यम प्रगल्भ होता है प्रगल्भ होता है मतलब किससे दबता दब दव करके कर नहीं बहुत में से इतने अभिवक्त होकर के रहता है सब को दबा करके स्वयं प्रगल रहता है ये दीप दिप्त, ये दीप्ति है औ, और दूसरा हो गया ब्रह्मवर्चसम वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज ये भी तेज विशेष है किंतु इसका निमित्त है वृत्त और स्वाध्याय वृत्त है वर्तन आचरण सदाचार अस्वाध्याय वेदादि अध्ययन शास्त्र ज्ञान इसके कारण एक शरीर में तेज है विशेष तेज है सत्कर्मा सदाचार स्वाध्याय करने पर एक शरीर में उत्साह तेज ये ब्रह्मवर्च इससे युक्त होता है अथयाँ द्वितियाँ जुहुआ जुहुयाद व्यानाया स्वाएति व्यान तृप्यति व्या तृप्य श्रोत्र तृप्यतिप्यती चंद्रमा स्त्रिप्यति चंद्रमसी तृप्यती दिश् तृप्यती दीक्षु तृप्यतीस यंच दिशाचंद्रमादितिषंती तत्प्यति तृप्ति तृप्यती प्रजया पशुरन्ना तेजसा ब्रह्मवर्च सी अथ या द्वितियाुयात भो प्राण्निहोत्र वैश्वानूपास कर्ता हे तो अग्निहोत्र कोजन के समय में जो द्वितीय हवन करेगा मुख में अन्न प्रक्षेप करेगा यही हवन अग्निहोत्र हवन उस समय से जुहयात हवन करे व्यानाय स्वाहा इति मंत्रेण ऐसे व्यानाय स्वाहा से मंत्र कह करके हवन करे इसका फल क्या है व्यान प्राण का वेद व्यान तृप्त हो जाता है व्यान तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्यति व्याने तृप्यति सप्तमी व्याहन तृप्त होने पर श्रोत्र तृप्यति श्रोत्र तृप्त होता है श्रोत्र तृप्यति चंद्रमास तृप्यति चंद्रमा तृप्त हो जाते हैं प्रातिपति क्या है चंद्रमास तो चंद्रमस सप्तमी क्या बनेगा हाँ चंद्रमा एक वचन है बहुचन बहुचन क्या बनेगा हाँ चंद्रमा चंद्रमसु चंद्रमस चंद्रमसी तृप्यति दिश तृप्यंती इसमें शत्र कौन है चंद्रमसी त्रिप्यति दिश तृप्यंती क्षत्रंत है इसमें कौन सा इसमें है चंद्रमा क्यों कहते हो तृप्यति और तृप्यंती दो है इसमें क्षत्रंत कोई है क्या हाँ तृप्यती है कत्र चंद्रमसी तृप्यति चंद्रमा के तृप्त होने पर दिश तृप्यंती ये शत्र है नहीं है प्रथ बहुवचन दिशा बहुवचन दिश दिख दिश दिशा दिश तृप्यती बहुवचने क्रियापद लट्लकार दीक्षु तृप्यंतीसु य दिशाचि षंती दीक्षु तृप्यंसु ये तृप्यंसु सत्रिये स्त्रीलिंग होने पर तृप्यती प्रातिपद स्त्रीलिंग दिशा सब तृप्त होने पर यकंच दिशा चंद्रमा सेठती दिशा में और चंद्रमा जो सब रहते हैं सब तृप्त हो जाते हैं तस्यानु तस्या तृप्तिम तृप्यति तस् तृप्तिमु जो चंद्रमा में दिशा जो कुछ है सब तृप्त होने पर अनु तृप्यति तृप्यति का कर्ता कौन है तस्तृप्तिम तृप्यती तृप्य का कर्ता कौन होगा तस्याुतृप्तिम तृप्यति इसमें तृप्यति का करता भोक्ता पहले जैसे आया था पहले तस्या तृप्तिम तृप्यति पहले आया था भुक्ता इसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना प्रजया पशुर अन्नादेना तेजसा ब्रह्मवर्च से भुक्ता तृप्त होता है ये सबसे तृप्त होता है भुगता ये अर्थ पहले हो गया आगे अथयाम तृतीयाम जुहया ताम जुहया दपा स्वाहेत्यपन तृप्यतीपाने तृप्यृप्यती वाची तृप्यंत्यामृप्य अगौतृप्य पृथ्वी तृप्यती पृथिव्या तृप्यंत्यां यकंच पृथिवीच्निश्चातित तृप्यती तस्तृति तृप्यती प्रजया पशुरन्ना तेजसा ब्रह्मवर्चस ने अथयां तृतीयां जुहिया जु तृतीय हवनक प्राणाग्निहोत्र करने वाले वैश्वान रूपासक भोजन के समय में का? अन्न का तृतीय प्रक्षेप लेकर प्रक्षेप करे, करे मुख में ताम जो हुआ अपाना स्वाहा अपान आय स्वाहा इसी मंत्र के द्वारा हवन करे मुख में अन्न थोड़ा डाले इससे फल क्या है अपान तृप्यति अपान तृप्त होता है और अपान तृप्त होने पर वाघ तृप्यति वाची तृप्यंत्यांस्तृप्यचि तृप्यंत्यां सप्ती अग्नि अग्निृप्त होती है अग्नो अग्नौतृप्य पृथ्वी इसमें तृप्यतीमें शत्रिय कई अग्नौतृप्य पृथिवी तृप्यतीत्रियंते असद हाँ प्रथम तृप्य शत्रियंते पृथिवी तृप्यतींग पृथिव्या तृप्यँ यंच पृथ्वी चाग्नि स्धि तिषत तृप्यती पृथिव्या तृप्यंत्याम सप्त सप्तम अंत पृथ्वी तृप्त होने पर जो कुछ पृथ्वी में और अग्नि में आश्रित है सब तृप्त होता है हो जाते हैं तस्या तृप्तिम तृप्यति तस्यानु तृप्तिम तृप्यति तस्यानु का क्या अर्थ है तस्यानु तृप्तिम उसका क्या अर्थ तस्या तृप्तिम तृप्यति तृप्यति का कर्ता कौन है भक्ता भोक्ता तर तृप्तिमु ऐसा अनुका अनु तृप्तिमु तस्य तथ कोई बताओ क्या होगा तस्य पृथ्वी और अग, अग्नि में अधिषिता जितने सब तस् तत्प्यति मुझे तत् यतच पृथ्वी चग्निश्चितिषत तत्प्यति पृथ्वी में अग्नि में जितने कुछ है सब तृप्त होता है तत्व तथ पृथ्वी में अग्नि में जितने हे सब तृप्त होने के पश्चात तृप्यति भोक्ता स्वयं तृप्त हो जाता है जाना और प्रजा से युक्त होता है पशु से अन्नाद्य से अन्न चाद्यम च अन्नाद्य खाद्य तेज से शरीरकांति से ब्रह्मवर्च से युक्त होता है अथयाम चतुर्थी जुहयात ताम जुहिया समानाय स्वाएति सामनस्तृप्यति सामने तृप्यति मनस्तृप्य मनस तृप्यति पर्जन्यृप्यति पजनी तृप्य विद्युतृप्य विद्युत तृप्यम यकंच विद्यु्च्च पजन्यत तृप्यति तस्तृति तृप्यती प्रजया पशुरन्ना तेजसा ब्रह्मवर्चस ने अथयां चतर्थी जुहुयात चतुर्थवन कतुर्थी चतुर्थी क्यों आहूति सवाहा सवाहती इति मंत्रेण इसे सामन तृप्यति होता है असम तृप्य मनस्तृप्य सामन तृप्तन पर मन होता है मनसी तृप्य पर्जन्यृप्य द्व तृप्य मनसी तृप्यती सप्तम अंत अजन्य त्रिपति में तिंग है पर्जन्यृपति पर्जन्यृप्यति पजन्य तृप्यति ये दोनों में एक है पर्जन्यृप्य दूसरा है पर्जन्य त्रिपति है ना नहीं इसमें कोई सत्यन्त है हाँ, दूसरा है सत्यंत पर्जन्य तृप्य विद्युत तृप्यति विद्युत तृप्त हो जाती अरे विद्युत तृप्यंत्याम विद्युत तृप्त हो जाने पर स्त्रिंग यकंच विद्युत पर्जन्य अतिषत विद्युत और पर्जन मेघ उपकरण उसमें जो कुछ स्थित है सब तृप्त हो जाता है तस्य तब कुछ तृप्त होने पर तस्य तस्तृप्ति मनु विद्युत में मेघ में स्थित जितने सब तृप्त हो जाने पर भोक्ता तृप्यति भुंजान तृप्यति प्रजा से पशु से अनाद से तेज से ब्रह्मवर्चस से युक्त होता है जु। ताम जु। दुदानाय उदाने त्वचे अथयाँ पंचमी जुहुआ तम जुहुयादुदानाहेद् तृप्यती उदानी तृप्यतीक्तृप्यवचितृप्यँ वायुस्तृप्य वायुतृप्यकाशस्तृप्यकाश तृप्यती यंच वायुच्चाकाश्चतिषतृप्यतीनृप्तिम तृप्यती त्रिप् प्रजया पशुरन्नानते जसा ब्रह्मवर्चसने पंचम जो आहुति हवन करे ताम उदान या स्वाहा अने मंत्र जो याद उदान या स्वाहा ऐसे कह करके इसी मंत्र से हवन करे तब उदाहरण तृप्त होता है उदाहरण के तृप्त होने पर त्वक तृप्यति त्वक इंद्रिय त्वचित तृप्यं के तृप्त होने पर वायु तृप्त हो जाता है वायु तृप्त होने पर आकाश तृप्त हो जाता है आकाश तृप्त होने पर जो वायु में आकाश में स्थित है सब तृप्त हो जाता है तृप्यति उसके बाद तृप तस् उसकी तृप्ति तृप्तिमु उसके तृप्ति के पिछा पीछे भुगता तृप्त होता है प्रजा से पशु से अन्नाद तेज और ब्रह्मवर्चस्व से युक्त तो होता है स यदम अविद्वान्निहोत्रम जुहती यथा अंगारापू भस्मन जुहया तादृक्त सै अभी यहाँ जो होत्र ये होत्र की स्तुति करते हैं प्रसिद्ध होत्र की निंदा करके नहीं निंदा निंदम निंदित्व प्रवर्तते अभी तो विधेयम स्तु तो निंदा निंद्य की निंदा करने के लिए प्रवृत्ता नहीं होती है किंतु विधेय की स्तुति के लिए अन्य की निंदा करते किसके पास जाकर के अन्य की निंदा करते मतलब उनकी स्तुति हो जाती है यहाँ प्रसिद्ध अग्निहोत्र की निंदा करते टीका में प्रसिद्ध अग्निहोत्र निंदा द्वारा न वैश्वानर विदो यथोत्तम यथोत्तम अग्निहोत्रम अवश्य कर्तव्यतायी स्तौती तो प्रसिद्ध जो अग्निहोत्र है नित्य अग्निहोत्र है उसकी निंदा के द्वारा वैश्वानर जो वैश्वानर उपासक है वो ये प्राणाग्निहोत्र अवश्य करे वैश्वानर उपासना का ये अंग है यथोत्तम अग्निहोत्रम जो कहा गया सांपादिक आरोपित अग्निहोत्र अवश्य करने के लिए प्राणाग्निहोत्र की स्तुति करते हैं इस मंत्र के द्वारा भगवान भाष्यकार कहते भाष्य में स यह कच्चिद इदम वैश्वानर दर्शनम य स यइदम अविद्वान इदम का हो गया वैश्वान रूपासन यथोत्तम जैसे कहा गया प्राणाग्निहोत्र अभिद्वान इसको नहीं जान करके अग्निहोत्रम ज्योहोती अग्निहोत्र का अर्थ प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है वैष्ण्य रूपासन नहीं करके और ये प्राणाग्निहोत्र के साथ ही वैश्वान रूपासना होता है ये नहीं करके खाली अग्निहोत्र करता है प्रतिदिन साय प्रातः आहुति देता है वो तो हवन ऐसे हो जाता है जैसे अग्नि को हटा करके भस्म के ऊपर घी आहुति डालें आहुति तो अग्नि में देते हैं आहावन अग्नि में आहुति देना चाहिए अग्नि को बुझा करके तर एक तरफ करके खाली राख भस्म के ऊपर आहुति दे फल होगा नहीं होगा जैसे में विधान किया गया यदि आहवन जो होती आहव्य अग्नि में हवन करना चाहिए अग्नि को बुझा करके हटा करके राख रह करके वहाँ हवन करेंगे ऐसा नहीं होता है फल नहीं होता है व्यर्थ हो जाता है इसी प्रकार था अंगारान आहुति योग्यन अपोय अनाहूति स्थान है भस्मनी जोह यात्रा तत्ल्यम अंगार अग्नि जो कि आहुति का योग्य है अंगारान आहुति योग्यन आहुति की योग्य अग्नि है उनको हटा करके अनाहूति स्थान जाहुति के योग्य नहीं है भस्म है उसमें हवन करे भस्मी जूह यात भस्म में हवन करे, करे। तादृक तत्वलम उसके समान हो जाता है वैष्ण रूपासन नहीं करके जो केवल प्रसिद्ध अग्निहोत्र सायं प्रातः अग्निहोत्र करता है वो तो ऐसे ही व्यर्थ हो गया भस्म में हवन के जैसे हो गया तसे तद अग्निहोत्र हवनम से आद प्राणाग्निहोत्र नहीं करने वाले वैश्वन रूपासन नहीं करने वाला जो अग्निहोत्र करता है साय प्रातः अग्नि में हवन करता है ये अग्निहोत्र व्यर्थ हो जाता है कह करके प्रसिद्ध अग्निहोत्र की निंदा करते हैं इसलिए ये जो सांपादिक अग्निहोत्र है प्राणाग्निहोत्र वह अवश्य करना चाहिए ये जो वैश्वान रूपासना करेगा अवश्य ही प्राणाग्निहोत्र करे वैश्वान रविदो अग्निहोत्र अपेक्ष प्रसिद्ध अग्निहोत्रन निंदया वैश्वान रिदु अग्निहोत्र स्तूयते वैश्वान रूपासन के लिए उपासक के लिए अग्निहोत्री जो अग्निहोत्र वैश्वानर उपासना का जो अग्निहोत्र उसकी अपेक्षा अन्य जो अग्निहोत्र है जो वैश्वानर उपासना नहीं करके प्रातः हवन करता है वह क्या प्रसिद्ध अग्निहोत्र प्रसिद्ध अग्निहोत्र वैश्वान रूपासन के अग्निहोत्र की निंदा नहीं अभी तो प्रसिद्ध जो अग्निहोत्र जो वैश्वान रूपासना नहीं करता है उसके अग्निहोत्र की निंदा करके निंदा से वैश्वान रविद अग्निहोत्र स्तुयते वैश्वान उपासक के अग्निहोत्र की स्तुति की जाती है अर्थात वैश्वान रूपासन उपासक के अग्निहोत्र प्रशस् है उत्कृष्ट है नवस्य करे और उसका वैश्वन से अंगसेस प्राणाग्नहोत्र करे अतच्च आगे भाष्य मे एक विशिष्ट अग्नहोत्रद्नहोत्र विशिषम या अग्निहोत्र उत्कृष्ट है कथम ठीकाहोत्र वैशिष्ये हेत्वंतर अतः शब्दोपात प्रश्नपूर्वक प्रकटये प्राणाग्नहोत्र वैशिष्य प्राणाग्नहोत्र नित्य अग्निहोत्र के विषय विशिष्ट है उत्कृष्ट है प्राणाग्निहोत्र में जो वैशिष्ट है उत्कर्ष है उसका प्रकटीकरण स्पष्टीकरण है कैसे प्रश्न पूर्वकम प्रकट हेती प्रश्न करके स्पष्ट करते हैं हेत्वंतरम अत शब्दोपातम पहले तो कह दिया भस्म के हवन भस्म में हवन करने के जैसे हो गया अन्य हेतु देते हैं अतः शब्दोपात अतः शब्द से हेतु हेतुगृहित हेतु विवक्षित है अतः शब्द अतःशब्दभाष्य में अतच्च अतः शब्द से, हे से ता। ता जो हेतु विवक्षित है अतः शब्द से उपात गृहत विवक्षित जो हेतु अंतरम उसको प्रकट करते प्रश्न पूर्वक प्रश्न करके स्पष्ट करते भगवान भाष्यकार कथम ये प्रश्न हुआ ये प्राणागिन होत्र विशिष्ट क्यों है उसका उत्तर देते आ एतदेवम विद्वान दिगे अथ यद विद्वान्नहोत्रम जो होती तर्व लोकेशूतेसु होतम आत्मसुत जो ये एक विद्वान्तदे वैश्वानर एवम इस प्रकार उपासना करता है अहम वैश्वानर द्युलोक मेरे मुर्धा है पृथ्वी पादे सूर्य मेरे चक्षु वायुमेरे प्राण हे आकाश मेरा धड़ है और जितने समुद्र आदि बस्ती है इस प्रकार जिस चिंतन तो करता है उसके साथ साथ प्राणागिन प्राणाग्निहोत्र करता है अग्निहोत्र ज्योति उसका फल कहते तस्व सर्वे स्व सब लोक में सब भूत में सब आत्मा में हवन हो जाता है अग्निहोत्र जो भोजन करता है सब लोक में सब भूत जीव में सब आत्मा में हवन हो जाता है वो भोजन करने पर सारा ब्रह्मांड में अन्न भोजन हो जाता है सब लोग भोजन कर देते हैं हवन हो है जाता है सारा ब्रह्मांड में मुख में डाला अन्न ऐसे प्राण अग्निहोत्र भविष्वान रूपा से वो प्राण मुख में थोड़ा अन्न डाला तो उसका हवन सारा ब्रह्मांड में सर्वत्र हो जाता है सब लोग में सब होते में सब आत्मा में क्योंकि वो स्वयं अपने को सर्वात्मक मानता है सर्वात्मक मानने से वो जो अग्निहोत्र करता है अग्निहोत्र प्राणाग्निहोत्र अन्नग्रासा थोड़े मुख में डाला सारा ब्रह्मांड में सौम्य हवन हो जाता है इतने उत्कृष्ट है अतश्चत विशिष्ट अग्निहोत्र कथम अथ य एक विद्वान्ग्निहोत्र जुहोति ये एक वैश्वानर इस दर्शन एवं विद्वां ऐसे उपासना कर्ता हुआ अग्निहोत्र करता है प्राणाग्नहोत्र कर्ता है तस् यथोक् वैश्वानर विज्ञानवत तस्य का ऐसे वैष्णव उपासना करने वाले विज्ञान उपासना वैष्णव उपासना करने वाले का ये फल होता है उक्तार्थम सर्व लोकेश्क्ताोकेशूतेषु सर्व आत्मसु हवन हो जाता है टीका में नैयमिक्निहोत्रन द्वारा प्राणाग्निहोत्रस्तुतिर विधान तस्वधता की ये अर्थ शब्दार्थ नियमित अग्निहोत्र होता है नित्य अग्निहोत्र नियम से किया जाता है नित्य अग्निहोत्र की निंदा की गई जो वैश्वन उपासना नहीं करता है केवल सायं प्रातः आहुति देता है उसका नित्य अग्निहोत्र तो ऐसे हो गया जैसे इस भस्म में कोई आहुति दे व्यर्थ है तो नियमिक है नियमतः जो किया जाता है नित्य अग्निहोत्र उसकी निंदा के द्वारा प्राणाग्निहोत्र की स्तुति तो हो गई पूर्व मंत्र में प्राणाग्निहोत्र स्तुति के पश्चात अनंतरम अथद्या है मंत्र में अथद्या अथकाथ अनंतरम प्राणाग्निहोत्र की स्तुति हो गई पूर्व मंत्र में नित्य अग्निहोत्र की निंदा करके क्योंकि जो वैशान रोपासना नहीं करता है प्राणाग्निहोत्र नहीं करता है प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है साय प्रातः उसका अग्निहोत्र भस्म में हवन करने की जैसे ऐसे निंदा की गई निंदा करके प्राणाग्नहोत्र की स्तुति हो गई उसके पश्चात विधान तरण अन्य प्रकार से तस्व निरवध्यता प्राण अग्निहोत्र निर्दुष्टे की कही जाती है इत शब्दार्थ अर्थ मंत्र में अथ एतदेवं विद्वान एतदिति वैश्वादर्शन उक्त वैष्णव दर्शन वैश्वान उपासना को जान करके अनुष्ठान करता है एवं विद्वान एवं का अर्थ वैश्वानर से उत्तर सर्वात्मत्वादि प्रकार न वैश्वानर सर्वात्मक है क्योंकि दीवलोक स्वर्गो उसके मुर्धा शिव के समान है सूर्य चक्षु के समान है पृथ्वी पाद के, के जैसे ऐसे सर्वात्मक है सर्वात्मत्वादि प्रकार उपासना करता है मानता मैं ही वैश्वानर हूँ मैं ही व्यापक हूँ मैं ही मेरा सिर सारा स्वर्ग है लोक है पृथ्वीपाद है पूरा आकाश अंतरिक्ष मेरा धड़ है चक, सूर्य चक्षु है इस प्रकार चिंतन करता है अग्निहोत्री सांपादिकग्निहोत्र गृह्य आगे अग्निहोत्रम जुहोति एक तदव विद्वान अग्निहोत्रम जुहोती ये अग्निहोत्र शब्द से भी प्राणाग्निहोत्र है प्रसिद्ध अग्निहोत्र नहीं अग्निहोत्रमिति अग्निहोत्री अग्निहोत्र का ग्रहण होता है आरोपित अग्निहोत्र उपासना की अंगभूत अग्निहोत्र न कि प्रसिद्ध अग्निहोत्र तस् यथोक्त वैश्यनर्विज्ञानवत भाष्य में सर्वेश लोकेशु इदी उत्ता उक्त अर्थ यस तदुक्ता इसका अर्थ पहले कहा गया अभी प्रश्न करते उत्ता कैसे हो गया कथम इदमुक्ता ये जो वाक्य मंत्रवाक्य है सर्व लोकेशु भूतेषु सर्वे आत्मसु हमती ये जो वाक्य है ये उक्ता उक्त अर्थ य से इस वाक्य का अर्थ पहले कह दिया अभी शंका करते पहले कैसे कह दिया पहले कहा गया क्या अभी क्या कहा गया तो एक प्रकार नहीं अन्य प्रकार है तो पहले कह दिया कैसे कहते हैं पहले कहा गया था सर्वे लोकेशु भूतेषु सर्वे स्व आत्मासु अन्नम प्रथम अंतर में आया था प्रथम मंत्र में क्या सब लोक में सब भूत में सब आत्मा में वह उपासक अन्नम अति अन्न खाता है भजन करता है ये कहा गया था और यहाँ कहते हैं सर्वेश्वलोकेश सर्वेश भूतेशु सर्वेश्व आत्मसु होतम भवती हवन होता है पहले कहा था वह खाता है और यहाँ कहते हवन होता है तो दोनों एक कैसे हुआ सर्व लोकादिशु अन्नमत्तिति मती वाक्य व्याख्यातम पहले कहा था सब लोक में भूत में आत्मा में अन्न खाता है उपासक व्याख्यान कर दिया था अब यहाँ तर्वेश लोकादिषु हूतम भवति ये तो अन्यादृश अन्य प्रकारे है, है। वहाँ स्वयं खाता है और यहाँ उसमें हवन होता है दोनों में तो भेद है अन्यादृश मेंद वाक्यम तो, तो उक्ता तो कैसे हो जाएगा इसका अर्थ तो पहले कह दिया पहले तो कह दिया था वो सब आत्मा में भूत में लोके में अन्न काता है और यहाँ वाक्य है सब आत्मा में लोके में भूत में हवन होता है तो इसका अर्थ पहले कैसे कह दिया गया ऐसे शंकावन से हूतम भवती तो अन्यादृश मेंदम वाक्यम ऐसे संकाहन से कहते हुतम अन्नमति इत्यन्नोर एक अर्थत्वाद अन्नमति कहो हूतम भवती दोनों एक है जो ऐसे वैश्न उपासक अग्निहोत्र करता है वो अन्नम अति अन्न खाता है सब लोक में भूत में सब आत्मा में स्वयं खाता है सब लोक में रह करके सब भूत में हो कर के सब आत्मा में होकर के स्वयं खाता है और स्वयं खाना वैष्य उपासक स्वयं खाना सारा ब्रह्मांड खाना समान है उसका खाना ही हवन है हवन कोई अलग नहीं है अन्नमति कहो हुतम भवति कहो सब समान है सब लोक में सब भूत में सब आत्मा में हवन हो जाता है तब भोजन कर लेते हैं ये दोनों अर्थ समान है हुतम अन्नमति ये दोनों वाक्य एक्कार कहे आगे टीका में अब इसका फल कहते हैं ऐसा जो अग्निहोत्र हवन करता है उसका फल है इत वैश्वर विद्यावत अग्निहोत्रम विशिष्ट मेरी वक्त वैश्वानर विद्यांश स्तौती वैश्वानर विद्यावतः विद्वान उपासक उसका जो अग्निहोत्र है प्राणाग्निहोत्र है सांपादिक आरोपित अग्निहोत्र है ये विशिष्ट है नित्य अग्निहोत्र के विषय उत्कृष्ट है ऐसा कहने के लिए पहले वैश्वानर विद्यां स्तौती वैश्वानर उपासना की स्तुति करते हैं किंच कहकर के भाष्य में तद्यथेसि का तूलमग्न प्रोत्तम प्रदूएत हास्य सर्वे पापम प्रदूयते यहद देव विद्वान्न अग्निहोत्रम ज्योहति तद्य इसी का तुल इसी का मूंज में तुल होता है बड़े सूक्ष्म अग्नो अग्नौ प्रोत्तम प्रदुयेत प्रदूत ये जो रूई है उसकी अपेक्षा वो इसी का तुल और सूक्ष्म है अग्ने फेंको तो नष्ट हो जाता है राखी भी नहीं पूरा कहाँ गया पता नहीं चलेगा बस म नहीं पूरा समाप्त हो जाता है एवं हस्य सर्वे पापमान पर द्वियंत अश्य वैश्वान उपासक के सब पाप सब नष्ट हो जाते हैं किसके यह तद एवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योहोति इस वैश्वान दर्शन को जान करके उपासना करके प्राणाग्नहोत्र हवन करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं आप्याय मम अंगाने वाक्य